के उतनी के पाठ की करता है है ना ना इधर वही जो पूरा कह रहा मैं में मणु अध्यात्मिगमेना देवम धीरो पर इन धर्म फल विलक्षण तया निर्दिष्ट प्राप्य स्वरूपम यही है न तो इन स्थलों में निर्दिष्ट क्या है प्राप्य का स्वरूप निर्दिष्ट है प्राप्य का और तो कैसे धर्म फल विलक्षण धर्म के फल से विलक्षण रूप से कैसे धर्म फल विलक्षण कहा निर्दिष्ट है तो न ही न ही अधिक्रवम तत्व की अनित कर्म फल के अनित फल के साधन कर्मो से अनित्य फल के साधन कर्म मतलब अनित्य फल के साधन क्या हूँ धर्म अनित्य फल के साधन धर्म से नित्य परमात्मा प्राप्त नहीं किया, नहीं किया जा सकता है किसके प्राप्त नहीं किया जा सकता है अनित्य धर्म में अनित्य फल के साधन धर्म से अनित्य फल के साधन धर्म से जो नहीं प्राप्त किया जा सकेगा वो धर्म का फल होगा या धर्म के फल से विलक्षण होगा धर्म के फल ऐसी विलक्षण पता ही समझ तो लगाइए प्रदेशन स्थानों में धर्म फल विलक्षण धर्म फल धर्म फलक्षण निर्दिष्ट धर्म के फल से विलक्षण रूप से निर्दिष्ट कौन है कौन है परमात्मा フर्मातु. लग गया ध्रुवम तत्व से परमात्मा का आगे ना प्राप्त परमात्मा hmm. लग गया तो धर्म फल विलक्षण निर्दिष्ट प्राप्त स्वरूप और इसके आगे जो पंक्ति है मर्त्या मतलब ए, धीर मनुष्य ए तस्तृत परमात्मा तत्व का श्रवण करके और संपरिग्री का क्या अर्थ है मनन निरिद्यासन करके और फिर प्रारब्ध कर्म के अवसान में कर्म से साध शरीर का त्याग करके ये सब आया है ना तो कर्म से साध शरीर का त्याग करके विभूति तो में जाकर अणु परमात्मा को कौन प्राप्त करता है जो मनन निर्दयासन कर चुका है भ्रमण किया है मनन निद्यासन किया है तो मन निरिद्यासन क्या है प्रज्ञान है निरिद्यासन क्या है बताया था ना निदेशन ज्ञान है तो यहाँ पर ध्यान देना की ज्ञान साध निर्दिष्ट प्राप्ति का स्वरूप क्या ज्ञान साधन निर्दिष्ट तो ज्ञान मनन साधन निशान करके मनन कर, कर, दिदर कर है तो ज्ञान साध निर्दिष्ट क्या है आपका प्राप्त का स्वरूप तो एक ते आ रहा है ना और उसका प्राप्त स्वरूप कौन अणु अणु कहा है ना अणु में आपके ज्ञान साधन निर्दिष्ट प्राप्त का स्वरूप अणु कहा गया अणु सबसे कहा गया है ना यहाँ पे चलिए और क्या यहाँ पर प्राप्त निर्दिष्ट भी आ गया ना क्या प्राप्त और प्राप्त भी यहाँ पर भी देखो मिल जाएगा अणुमे आपसे आपसे प्राप्त भी निर्दिष्ट हो गया ना कैसे निर्दिष्ट हो गया प्राप्तत्व निर्दिष्ट हो गया किस शब्द से आप पे हो गया अब एक बात को और यहाँ देख सकते है सा मोदनीयम लवोदे करते क्या दिया था आविर्भूत गुणास्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप को ये करता ना आविर्भूत से विशिष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त करके तो यहाँ पर प्राप्त जो परमात्मा है किंतु प्राप्त कोटि में से आत्मा भी आ गया क्या गया हम अपने से कह रहे हैं कर सकते चलिए और देखना यहाँ पर क्या उक्त प्रदेश और उक्त स्थानों में ही मतवर कहाँ पर था देवमत्वा देवमत्वा अच्छा। मतलब तो देवम मत्वा का अर्थ है कि परमात्मा की उपासना करके और परमात्मा की उपासना क्या है उपाय है ना उक्त प्रदेश और उक्त स्थानों में ही मत्वा इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप उपाय क्या है परमा प्राप्ति का उपाय मोक्ष का उपाय क्या है ज्ञान या उपासना तो मतवा के द्वारा क्या कहा गया है उपाय का स्वरूप और उपाय का स्वरूप जो उपाय का स्वरूप कहा गया है तो वो धर्म रूप है या धर्म से विलक्षण है धर्म से विलक्षण ना उपाय उपासना स्थानों में ही धर्म विलक्षणत्वेन की धर्म से विलक्षण रूप से महत्व इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप क्या धीरो हर शोक यहाँ पर धीरा इस प्रकार ज्ञात प्राप्त का स्वरूप धीरा इस प्रकार क्या ज्ञात है ये धीर व्यक्ति हर शोक को छोड़ देता है ये ऊपर आया था ना अध्याप योगा मत्वा धीरु इस प्रकार प्राप्त के स्वरूप को करते ठीक से जानने के सोम कर लिएता प्रश्न करता है ये कल हो गया था ना अच्छा अब आगे आइये मंत्रकार शोकल तो बता दिया गया है तो आगे आओ अब यहाँ पर जो है ये शंका की गई की श्री ये जो रंग ये रंग रामानुज मुनि ने जो वर्थ किया है उससे प्रथा अर्थ श्री भाषाकार स्वामी ने किया है तो श्री भाषिक स्वामी का अर्थ देखो कैसे ननु भाष्य भास्ट में देव मकारो का उपास का अध्यात्म योगाधिगमेन इस प्रकार वेरितव्यत्व निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगात्मा का अध्यात्म योग क्या था कि मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहते हैं अध्यात्म यही था ना मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग है फिर गोबरी करेंगे तेन अध्यात्म योग आप अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है कौन सा ज्ञान होता है आत्मज्ञान तो अध्यात्म योग अधिगम का अर्थ होगा आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान है ना तो आत्मज्ञान ठीक है तो आत्मज्ञान का विषय क्या होता है आत्मा आत्मज्ञान आत्म से क्या होता आत्मात्मन निर्दिष्ट मतलब निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्येगा प्राप्त प्रत्येगात्मा का इसका अन्वय किसके साथ है आगे स्वरूप शोधना है ना अग्निपंक्ति में प्रत्येगात्मा के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए मतवा दीरो हर्षोकोजहा इस प्रकार निर्दिष्ट ब्रह्मोपासना का इस प्रकार क्या निर्दिष्ट है द्वारा हाँ, क्या कहेगी ब्रह्मोपासना ब्रह्मोपासना के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए पुनः पूछा एक बात को ध्यान देना स्वरूप शोधना के साथ किसका किस काम में बता सकते आप प्राप्तोपासना एक और और प्राप्त होते भूत प्राप्त परमात्मा के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए और प्राप्त प्रत्येगात्मा के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए और ब्रह्म और ब्रह्मोपासना के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए यही है ना? और प्राप्त भूत परमात्मा किस प्रकार निर्दिष्ट था ऊपर उपास्य किस प्रकार निर्दिष्ट था उपास कहा देव महत्व और ये प्राप्त प्रत्यगात्मा किस रूप से निर्दिष्ट है देख तप्रें। देख तप्रें। देख देख अच्छा ठीक है और मतवाधी वस्तुओं को जात यहाँ पर निर्देश मौका है ना इन तीनों के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए पुनः पूछा पुनः पूछा पुछ, अन्य धर्म उगते हैं एक मिनट इसको अन्य ठीक से लगाइए आप इन तीनों के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए अन्य धर्मात इस प्रकार नचकेता ने पुनः पूछा क्या तीनों के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए अन्य धर्मात इस प्रकार नचकेता ने पुनः पूछा तो मतलब क्या है कि तीनों को जानने का प्रश्न तीनों को जानने का किससे अन्यत धर्मांत अन्यत्रेगा ना हाँ अन्य धर्माद प्रक्ष इस प्रकार पूछा ऐसा कहने से ऐसा कथन होने से ऐसा कथन कहाँ है तो यहाँ पर जो है ना अध्यात्म योगाधि गिन के द्वारा गरीब निर्दिष्ट माना है प्रत्येगा प्रत्य को श्री भास्कार ने और अवतरणिका में रंग रामानुज मुनि ने धीर शब्द से माना है क्या धीर शब्द से माना है प्राप्ता तो यह, हाँ ठीक है धीरो वस्तु को ज्ञात यहाँ पर धीर सबसे ज्ञात माना है प्राप्त प्रत्येगात्मा और श्री वास्तव स्वामी ने अध्यात्म गमन से यहाँ पर निर्दिष्ट माना है प्राप्त प्रत्येगात्मा यही है ना हुआ तो कथम तद विरुद्ध तया उसके विरुद्ध रूप से उसके मतलब श्री भाष्य के श्रीभाष्य से विरुद्धत्व धीरा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्त कैसे कहा जाता है कथम है ना तद विरुद्धतया मतलब श्रीवास्त श्रीवास्त से विरुद्धत्वे श्रीवास्तव की अपेक्षा विरोध से धीरा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्त कैसे कहा जाता है इसी चेतक क्या तो शंका जब हो गई तो फिर यहाँ पर समाधान के लिए क्या कहा जाता है माँ एवं ऐसा माँ एवं व्या एवं माँ एवं ऐसा वचन मत कहो या ऐसा मत बोलो क्यों मत बोलो लगाइए अध्यात्म हम अध्याम योगा पर निर्दिष्ट यादिष्ट वाक्य की समाप्ति में देखना परशुद्ध स्वास्वरूप मिला अध्यात्म योगा पर बेदित्व निर्दिष्ट क्या है परशुद्ध स्वस्वरूप लग गए पर, पर निर्देश है मेरी में हाँ। तो अध्यात्म अध्यात्मय मतलब ज्ञान योग के द्वारा आत्मज्ञान जो ज्ञान योग है ना आत्मज्ञान रूप साधन तो आत्म ही ए, से तो आत्मज्ञान से खिस्टा आत्मा का अच्छा, अच्छा। तो में निर्दिष्ट है और हाँ ज्ञान योग से जो आत्मा का साक्षात्कार होगा परशुद्ध आत्म स्वरूप का होगा किसका होगा परशुद्ध हाँ अपना जो शुद्ध स्वरूप है देह इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण है आनंद रूप है ज्ञान रूप है ब्रह्मात्मा है ब्रह्म का शेष है ब्रह्म का शरीर है तो ये और ये यही है ना प्रशुद्ध स्वरूप उसका है मतलब पाप पाप से रही थे जरा से रही थे इन रूपों में जानना तो प्रशुद्ध स्वरूप और पर निर्दिष्ट है लगा और वो आत्मशब्द का वाच्य अर्थ है किसका अर्थ है आत्मशब्द का अर्थ है आगा। और प्रजापति विद्या प्रतिपदम और प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य प्रजापति विद्या छंदोग में है प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य और वो उपास है वह किसके ज्ञान योगी के लिए है ना उपास है और प्राप्त है परसुद्ध स्वास्वरूप जो ज्ञान योगी है आत्म साक्षात करना चाहता है उसके लिए आत्मा उपासते परशुद्ध आत्मस्वरूप पर शुद्ध अच्छा तो अब ध्यान देना परशुद्ध आत्मस्वरूप को तो, तो प्राप्त करना है न परम ज्योति पद्य स्वयं रूप में त्रिपाद विभूति में जाकर त्रिपाद्री भूति में जाकर वहाँ परमात्मा का कर साक्षात्कार करके कर या देश विशेष से विशिष्ट परमात्मा का साक्षात्कार करके रहते आविर्भूत हुए गुणाष्टक से युक्त होकर रहता है तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो वो गुणाष्टक से युक्त होकर कब रहता है आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त कब होता है भगवत कृपा होती है परम ज्योति सम्पद्ध परम ज्योति को पाकर कहा परम ज्योति को पाकर भी होती है परम ज्योति सबसे परमात्मा ही निर्दिष्ट है ना कृपा विभूति में परमात्मा को पाकर वो किस रूप से रहता है आविर्भुद्ध तो गुणा से युक्त होकर ही रहता है तो अब ध्यान देना कि तो वो परसुद्ध स्वरूप जो है ना वो क्या है आपका प्राप्त वो कैसा है प्राप्त है लगाइए अत्यापी कर से परसुद्ध स्वरूप परसुद्ध अतः अच्छा नहीं नहीं तस् से एक मिनट ठीक है तो तस्व से ये ले लो यहाँ पर नहीं, नहीं, नहीं। प्राप्त निर्देश होता है प्राप्त बोधकत्व प्राप्त बोधकत्व तो लगाइए यहाँ पर तस्व से फिर वो पंक्ति पकड़ो अध्यात्म योगा अधिगम एन इति मंत्रस्थ क्या पकड़ेंगे अध्यात्म योगा अधिगम तो अटाकर्थ क्या होगा अध्याप योगा यहां पर निर्दिष्ट आत्मस्वरूप के होने से प्रशुद्ध आत्मस्वरूप के और तस्वर्थ उस वाक्य का भी प्राप्त बोध तत्व ही है उस वाक्य का प्राप्त, प्राप्त बोधकत्व ही बोधकत है अध्यात्म तो नहीं नहीं एक मिनट अभी वो बताएंगे आपको वो बताया जाएगा ये हमने हमने क्या बोला अचारत क्या हुआ अध्यात्म योगागमन इस प्रकार बेरी तब्यत में निर्दिष्ट प्राप्त इस प्रकार बेरी तब्यत में निर्दिष्ट है नहीं नहीं असार्थ हुआ ठीक है अध्यात्म योगाधिगमन इस प्रकार बेरी तबियत में निर्दिष्ट पर शुद्ध आत्म स्वरूप के होने से परशुद्ध आत्म स्वरूप के होने से और तस्वर्थ करना अध्यात्म योगाधिगमन इस मंत्र का भी प्राप्य बोधकत्व ही है प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त निर्देश का यह मंत्र किसका है? का। अब तरफ देखो में नहीं बाई तरफ नहीं ऊपर ही देख लो आप दोनों तरह देख सकते हैं आप जो बाई तरफ यदि आप देखेंगे ना तो इसका मोदे मोदनियम ही रहा तो मोदनियम है ना तो मोदनियम का अर्थ होता है आविर्भूत गुणास्तक से विशिष्ट अपने यही अर्थ था ना पाकर तो वही बाई तरफ की औतरणिका में क्या था कि प्राप्यत्वेन निर्दिष्ट प्राप्य का स्वरूप ये कहा था ना तो प्राप्यत्वेन निर्दिष्ट दोनों है परमात्मा भी निर्दिष्ट हैं अणु में पे अणु कौन है आपका सूक्ष्म परमात्मा और और देखना प्राप्यत्वेन निर्दिष्ट परमात्मा है तथा आविर्भूत गुणास्तक में विशिष्ट अपना आत्मा भी है दोनों समझना अब दैनी पे ऊपर आइए आपकी ये शंका है लेकिन श्रीवास्तव में तो उसको प्राप्त प्रत्येगात्मा को कथन माने ना उसको यही है ना को कहना तो उसके लिए आगे उत्तर देते हैं तस्व से लेना है अध्यात्म इस मंत्र का प्राप्त बोधकत्व तत्व ही है फिर आप कहना चाहें लेकिन श्रीवास्तव में तो इस मंत्र को निर्देशक माना है प्राप्त प्रत्येगात्मा का किसका निर्देशक माना है तीड़ी तीड़ी। तो उसके लिए कहते हैं वस्तु गत्या करते वस्तु स्थिति से या वास्तव में से करेंगे यहाँ पर प्राप्त से प्राप्य कौन प्राप्त पर शुद्ध स्वरूप प्राप्य कौन प्राप्त पर शुद्ध स्वास्थ्य से अभेद होने के कारण का प्राप्ता से अभेद होने के कारण प्राप्तु प्रत्येगात्मस् ये ऊपर पंक्ति आई है ना प्राप्तु प्रत्येगात्मस्या यह भाष्य इस भाष्य का विरोध नहीं होता है इस भाष्य का विरोध क्यों विरोध नहीं होता है क्योंकि जो परिशु रूप है उसका प्राप्ता से अभेद है और विरोध कब होता यदि दोनों एक है? नहीं होते नहीं। दोनों भिन्न होते तो फिर ये होता कि श्रीवास्तव में अध्यात्म योगा से किसका निर्देश माना है प्राप्ता प्रत्येक आत्मा का और रंग मुनि ने प्राप्ता का निर्देश किससे माना है धीरू को झाति से और फिर यहाँ पर रंग रामानुजमुनि ने जो है ना इसको इसको जो है ना क्या अध्यात्म को प्राप्त से किसका बोध मानते हैं प्राप्त तो प्राप्त है हुँ. तो ये दोनों तरफ हमने बताया था ना हुँ. कि जो बाई तरफ जो प्राप्त कहा गया है प्राप्त में दोनों है परमात्मा है और स्पष्ट रूप भी है आविर्भुद गुणस्तर स्पष्ट रूप भी है नहीं एक दोबारा तुम नहीं दोबारा देखो दोबारा देखो जो प्रापक जो है न, प्राप्ता है ना प्राप्ता ब्रह्मांड वो करेगा सकल बंधन से मुक्त होकर कर क्या करेगा ब्रह्मांड तो सकल बंधन होकर ब्रह्मांड वो करेगा और सकल बंधन से बिनुर्मुक्त होकर ब्रह्मांड वो करेगा उस समय कैसा होकर के आविर्भूत गुणास्तक से विशिष्ट होकर तो आविर्भूत गुणास्तक से विशिष्ट स्वास्थ्य तो प्राप्त हुआ आविर्भूत गुणास्तक से विशिष्ट स्वास्थ्य तो इस दृष्टि से तभी जो बाय पेज पर था ना तो फिर देखना आप यहाँ पर धर्म फल विलक्षणतया प्राप्य याचा निर्दिष्ट प्राप्य स्वस्वरूपम तो प्राप्त से, से परमात्मा स्वरूपम तो आप समझ रहे हैं इतना से। कोई संदेह नहीं आपको नहीं। तो पर अध्यात्म आज जमेन ये पंक्ति चिन्ह है ना नहीं। और इसके पे ले गया था ना मोदनीयम ही लब्धवा मोदनियम ही लब्धवा है ना तो मोदनीय क्या है आपका आविद भूत से विशिष्ट आत्मस्वरूप तो इसी प्रदेश धर्म फल फलक्षणतया ज्ञान साधतया प्राप्त या में इसको भी ले लेना से विशिष्ट भी ले लेना भैया ये बाएं पेज पर जो धर्म अन्य धर्म फिर बोल दो मैं बोलो देखो फिर लगाइए देखो सा मोदनियम ही लब्प योगी भर शोक हो जाती प्रदेश धर्म फल विलक्षणतया ज्ञान साधतया प्राप्तया चाहिष्ट से प्राप्य स्वरूपम ये तो ठीक है आपका प्राप्त प्राप्त से परमात्मा स्वरूपम तो आप समझते हैं ना पर हमारा इतना ये और कहना है कि लब्धवा भी कहा गया ना वहां पर जब मोदनीयम भी लब्धवा कहा गया है अच्छा ठीक है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो इसकी बात इतनी है कि यदि ऐसा लेना है तो मोदनियम से क्या लेंगे आविर भूत गुणास्तक विशिष्ट आप को भी ले सकते हैं ये मेरा इतना कहना है आप समझते हैं। नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं, से वागी वागी। नहीं नहीं सुन लो मेरी बात प्राप्ता है ना तो प्राप्ता और देखना प्राप्त ऐसा देखिए जैसे कि लोग ब्रह्मानुसंधान में प्रवृत्त होते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए है ना और कुछ लोग क्या है आत्मानुसंधान में प्रवृत्त होते हैं आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ऐसे भी लोग हैं ना कोई भी जो ज्ञान योग में प्रवृत्त होगा अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सीजित होगा जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान योग में सुबह हो रहा है ना तो वो क्या प्राप्ता भी तो हो गया प्राप्ता भी हो गया और प्राप्त क्या हो जाएगा उसका प्रशुद्ध आत्मा प्राप्त क्या हो जाएगा प्रशुद्ध आत्मा और वो पहले क्या है प्रापक, प्रापक। जैसे कि सांस की प्रक्रिया से या योग की प्रक्रिया से या वेदांत सिद्धांत में ब्रह्मात्मक आत्मा के अनुसंधान के लिए जो प्रवृत्त होते हैं तो वो खुद अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं तो उनका प्राप्त तो प्रशुभ स्वरूप होता है प्राप्त क्या होता है परशु स्वरूप तो छोड़ दो उसको नहीं हम इतना ही कहना चाहते थे कि मोदीजम के द्वारा उसको ले सकते हैं मतलब वो प्राप्त मूल नियम के द्वारा तो लिया ही जाता है तो प्राप्त निर्दिष्टा से प्राप्त स्वरूप हम यहाँ भी प्राप्त परमात्म स्वरूप के साथ उसको भी ले सकते हैं स्वरूप को अलग ऐसी कहा गया तो फिर वहाँ उसको इतना नहीं कर सकता नहीं भैया देखो अब बात यह है ना तब तुम प्राप्ति मतलब प्राप्त ऊपर और प्राप्त नीचे ऐसा कहा जा सकता है प्राप्त ऊपर नीचे मेरा है मतलब ये जो है ना प्राप्ता है ना प्राप्ता की यदि दो स्थितियाँ करना चाहे तो वर्तमान स्थिति और आगे की स्थिति फिर छोड़ो आगे आइए राम आगे आइए जहां अपना चल रहे हैं वहाँ आइये अब कहाँ तक हमने आपको बताया था आपका इसी वास्तव में न विरोधे यहाँ तक हो जाएगा हम्म वास्तव में उसका प्राप्ता से अभेद होने के कारण प्राप्तु प्रत्येक आत्मनसा ये ये या ये विरुद्ध ये नहीं है विरुद्ध नहीं है देखो यहाँ पर पहले तो रंग रामानुज मुनि क्या बताते हैं कि प्राप्त क्या है परसुद्ध स्वास्वरूप प्राप्त क्या है और उसका प्रतिपादन कहाँ पर है अध्याप योग नहीं प्राप्त पर आत्मस्वरूप का प्रतिपादन है लेकिन श्री श्रीवाष्ट में उस मंत्र से किसका प्रतिपादन माना है अच्छा तो फिर विरोध हुआ तो विरोध के परिहार के लिए क्या कहते हैं कि प्राप्त पर शुद्ध मतलब प्राप्त का प्राप्ता से अभेद होने के कारण ये कथन विरुद्ध नहीं है इसलिए प्राप्ता प्रत्येगात्मा का ये कथन विरुद्ध नहीं है आते से इस कारण ही ये प्रथम दावत सावत वाक्य तो अलंकार में एक प्रथम प्राप्त प्रत्येगात्मा का स्वरूप कहते हैं किस वाक्य के द्वारा कहते हैं न जायते मृत्यते व्यपस्थित वा इस वाक्य के द्वारा इस वाक्य के द्वारा न जायते वा व्यपस्थित करते सर्वज्ञ ये सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है ना तन्मय दोनों के साथ है ये प्रत्येगात्मा का स्वरूप कहा जाता है तो जन्म ले तो अब ध्यान देना सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ए, मरती है तो उसके ज्ञान गुण का संकोच किससे होता है अनादि अनादि ज्ञान ज्ञान के के कारण है और बिना वो आत्मा कैसी है वो मतलब उसका अल्पज्ञ है या तो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है ना अच्छा तो वही बताते हैं कि सर्वज्ञ आत्मा सर्वज्ञात्मा कौन की प्रकृति के संबंध से रही तो सर्वज्ञात्मा संबंध सर्वज्ञ आत्मा तो जन्म लेती है है। और ना ही मरती है। आगे का भाष भी विरुद्ध नहीं है यह आगे का भास भी विरुद्ध नहीं।, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर यह प्रत्येक आत्मा के स्वरूप ये परशुद्ध स्वरूप के लिए कहा गया ना ऐसा तो अब देखना की परसुद्ध आत्मस्वरूप ये अध्यात्म के द्वारा प्रस्तुत स्वरूप का वर्णन कौन मान रहे हैं रंग रामानुज मान रहे हैं ना और श्रीभाष में उसको प्रापक वर्णन करने वाला कहा था लेकिन आगे श्री भाष्यकार भी न जायते मृतस्थित के द्वारा किसका प्रतिपादन मानते है प्रस्तुत आत्मस्वरूप का नहीं नहीं ही ही कर कर रहे रहे में में हैं किसको से प्राप्त न मिनट ना जाए थे मृत थे अभी तो देखो क्रम से चलिए भैया ये तो इतना ही देखो आते हो है ना आते हो से लगाइए इसलिए ही बताता हूँ राम जी देखो प्राप्ता प्रत्येक आत्मा का स्वरूप किस वाक्य के द्वारा कहा जाता है ना जायते मृतष्ट ये आगे का भाष्य भी विरुद्ध नहीं है तो यहाँ पर भाष्य ये जो है ना ना जायते मृत विपस्थित से श्री भाषा किसका प्रतिपादन माना गया भैया प्राप्ता प्रत्येगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक आप ठीक कहते हैं प्राप्त शब्द आ गया है और प्राप्त प्रत्येक स्वरूप जो कहा गया है वो प्रसिद्ध स्वरूप है ठीक है ना न जाएते व विपस्ति से तो इसके द्वारा प्राप्ता प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कहा जाता है स्वरूप पर थोड़ा ध्यान देना कि विपस्थित का क्या अर्थ है कि प्रकृति के संबंध से रहित प्रशुद्ध आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है तो प्रशुद्ध स्वरूप हो गया ना प्राप्त प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा हो गया प्रशुद्ध हो गया कैसा स्वरूप हो गया तो राम जी से क्या अच्छा लग रहा है आपको आतेव से ये ले सकते हैं कि प्राप्त का प्राप्त से अभेद होने के कारण ही? हाँ? ले सकते ऐसे को अच्छा तो फिर विचार करेंगे अभी देखना यहाँ पर ये तो हो गया तो कहने का मतलब ये है अभी तक कि ये जो अध्यात्म योगा रिगमेन के द्वारा श्री भाष्य में किसका प्रतिपादन माना है कहा गया प्राप्त प्रत्येगात्मा का और रंगरामनुज मुनि ने उसके द्वारा प्राप्ति का प्रतिपादन कहा तो विरोध प्रतीत होगा तो उसके निराकरण के लिए क्या कहा रंग रामानुजमुनी ने कि प्राप्य का प्राप्ता से अभेद होने के कारण वहाँ कोई विरोध कहते हैं भाषाकार के कथन से कोई हमारा विरोध नहीं है और विरोध ना होने के कारण ही विरोध ना होने का कारण अभेद है, तो अभेद अभेद। हुआ है तो नहीं। अच्छा आप ऐसा समझो संक्षेप में अभेद कैसे हुआ जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब आत्मा का अनुसंधान करता है वो तो कैसे इंसान दान करता है कि दे इंद्री मन प्राण बुद्धि से लक्षण हम है ज्ञान रूप है आनंद रूप है, दे मन, दे भी रूप, रूप है आत्मा के। और पाप रहित जरा रहित ये सब क्या है मेरा स्वरूप है ये सब क्या है मेरा ये मेरा परिशुद्ध स्वरूप है ये मेरा परिशुद्ध स्वरूप है किसका परिशुद्ध स्वरूप है प्राप्त प्रत्यागात्मा का प्राप्ता तो इस इससे क्या प्रतीत हुआ अभेद इससे क्या प्रतीत हुआ अभेद जो ऐसा अनुसंधान करेगा ना देयादि से विलक्षण ज्ञान रूप आनंद रूप ब्रह्मात्मक और ये जरा रहित पाप रहित ये मेरा स्वरूप है किसका स्वरूप है यह प्राप्त प्रत्यगात्मा का तो जो स्वरूप है वो प्रशुद्ध स्वरूप है कैसा वो और किसका स्वरूप है वो प्राप्त प्रत्येगा प्रत्यत्मा प्रत्य प्रत्य प्रत्य का अनुसंधान प्रत्य होता है अनुसंधान क्या होता है ये हमारा स्वरूप है और यही हमारा प्राप्त है यही हमारा प्राप्त है ये हमारा स्वरूप है यही हमारा प्राप्त है तो यही हमारा प्राप्त है इस प्रकार क्या सिद्ध होता है वो प्रशुद्ध स्वरूप प्राप्त भी सिद्ध हो गया hmm. क्या सिद्ध हो गया प्राप्त और जब यह ऐसा अनुसंधान होता है कि यही मेरा स्वरूप है तो इस प्रकार क्या अभेद भी सिद्ध होता है hmm. बोलो भैया अब देखिए अब ध्यान देना तो प्राप्ति है प्राप्त क्यों कहा जाता है की देखिए स्वाभाविक रूप से तो प्रशुद्ध है hmm. स्वाभाविक रूप से कैसा आत्मा परिशुद्ध है मतलब क्या है कि देह इंद्री के संबंध से रहित है सबसे रहित है स्वाभाविक रूप से तो परिशुद्ध ही है पर है क्या की कर्म रूप अज्ञान उपाधि के कारण देह के साथ संबंध हो गया तो स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से कैसा है वो परिशुद्ध है और ये संसार के साथ संबंध किसके कारण है कर्म रूप अविद्या के कारण तो संसार के साथ जो संबंध है दे के साथ जो संबंध है आत्मा का या आत्मा का जो बंधन है यह स्वाभाविक है या किसी कारण से है किसी स्वाभाविक तो नहीं है ना नहीं। तो ऐसा तो अनुसंधान होता होता है हो सकता होता है कि, कि मैं तो क्या हूँ कि मुक्त हूँ मैं कैसा हूँ और कैसे मुक्त हूँ मैं स्वाभाविक तो रूप से तो मुक्त ही है स्वाभाविक तो रूप से हम कैसे हैं है मुक्त ही है और बंधन कैसे है वो किसी निमित्त से है कर्म व विद्या से है तो जब ऐसा अनुसंधान होता है कि ये शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्मात्मा के ज्ञान रूप आनंद रूप ये मेरा स्वरूप है तो ये ऐसा अनुसंधान कौन करता है प्राप्ता प्रत्येगात्मा तो प्राप्ता प्रत्येगात्मा का स्वरूप होने के कारण जो वो कैसा हो गया प्रत, प्राप्ता प्रत्यगात्मा से अभिन्न हो गया और फिर वो क्या विचार करता है कि यही मेरे द्वारा प्राप्य है प्रशुद्ध स्वरूप यही मेरे द्वारा प्राप्त है उसमें बाधा क्या है प्राप्त अभी उसके अनुभव में क्या बाधा है कर्म रूप अविद्या बाधा है है ना? उसकी निवृत्ति करने पर वही रह जाएगा तो इस प्रकार क्या है कि वो प्राप्ति भी है वो क्या है आपका प्राप्ति भी है अभेद भी है दोनों कोटिया आती हैं। तो अब ध्यान देना कि स्वरूपता तो वो अभिन्न है और स्वरूपता तो वो मुक्त है अभिन्न है और अविद्या के कारण क्या है की ये वो, वो भेद हो रहा है अविद्या कारण क्या हो रहा है यहाँ की अभी अविद्या से युक्त तो है।, है तो कहते कहते हमारा वो प्राप्त है क्यों अविद्या है तो अविद्या उपाधि के कारण भेद लग रहा है कर्म रूप अविद्या उपाधि कारण भेद प्रतीत हो, हो तो क्या है वो अभेदी है अब बोलो भैया बोलो अच्छा अब देखो यहाँ पर तो ये जो है ना ये आगे का वास्तविक विरुद्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप न जायते मृत्यु के द्वारा जो प्रथम तावत प्राप्त प्रत्येक आत्मना परूपरशुद्ध स्वरूप किससे कहा जाता है न जाते मृत्यु से थो तो प्रत्येक आत्मा का जब परशु स्वरूप है तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि है स्वरूप से वो अभिन्न प्रशिद रूप से वह अभिन्न हाँ और पर क्या है वो आपका प्राप्त है परसुद क्या है वो और कर्म रूप ये उपाधि होने से अविद्या रूप उपाधि होने से कारण क्या है वो ए, ये अभी उस वो प्रतिबंध है ना अभी प्रतिबंध है तो उसकी निवृत्ति करनी है किसको प्राप्त आपको अच्छा आगे देखेंगे यहाँ पर देखना न ही अलग अलग रेखा एक में होना चाहिए नहीं ना जाये मिलियत व्यपस्थित इस मंत्र से प्रतिपाद्य इस मंत्र से प्रतिपाद्य क्या है परसुद्ध स्वरूप इस मंत्र से क्या प्राप्त है परसुद स्वरूप और परसुद्ध स्वरूप किस शब्द से कहा गया विपस्थित शब्द से कहा गया तदस्य संजाता क्या है दीक्षा संजाता अस्त दीक्षिका तो वही है यहाँ पर विपस्थित शब्दा संजाता अस्त है नहा गया पर स्वरूप की प्राप्ति रूपता संभव नहीं है एक मिनट सुनो सुनिए एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है अभी तो दोनों का भेद बताया था ऊपर किसका प्राप्य प्राप्य का का प्राप्ता से अभेद। का प्राप्ता से से, कैसे अनुसंधान करता है ना प्राप्ता, कि दे इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्मात्मा ऐसी ज्ञान रूप आनंद रूप आत्मा में हूँ आत्मा कौन अनुसंधान करता है प्राप्त तो उसे पर शुद्ध स्वरूप का उससे अभेद हो गया इतना ठीक है अब एक बात ध्यान देना लेकिन जो शुद्ध स्वरूप है जो शुद्ध स्वरूप है वही प्राप्त कर रहा है क्या नहीं, नहीं, राम जी प्राप्त करने वाला अभी प्रादन काल में ना कि जो कहता है कि मैं प्राप्त करूँगा जो प्रयास कर रहा है तो वो शरीर उपाधि को लेकर प्रयास कर रहा है शरीर उपाधि को शरीर उपाधि वाला साधना कर रहा है या परूप साधना कर रहा है तो अब इस हिसाब से लगाइए कि की विपक्षित शब्द से कहे गए प्राप्त विपश्चित शब्द से कहे गए प्रशुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति रूपता संभव नहीं है प्राप्ति रूपता संभव नहीं मतलब उसका प्राप्त रूप होना संभव नहीं है प्राप्तारूप कौन नहीं होगा पर स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता है और प्राप्त प्राप्त पहले पहले तो को छोड़कर किया पहले और एक बना फिर फिर फिर अभी लेकर बताता हूँ भैया अब ये देखो बताते हैं अभी ये देखिए आप कि ये देखिए कि प्रत्येक आत्मा का प्रशुद्ध स्वरूप प्राप्त है तो प्रत्येगात्मा का अभेद है प्रसिद्ध स्वरूप से ठीक है ठीक है लेकिन परशुद्ध स्वरूप तो प्राप्ति का साधन नहीं कर रहा है नहीं। दे इंद्रिय से युक्त ही साधन कर रहा है इसलिए कहते हैं कि परसुद्ध स्वरूप का प्राप्ता से अभेद नहीं है परूप प्रसिद्ध स्वरूप रूप नहीं है कहते हैं या प्रशुद्ध स्वरूप को प्राप्त प्राप्तारूप नहीं है कौन नहीं है परसुद्ध स्वरूप अब एक मिनट यहाँ ध्यान दो अब ये बात यहाँ देखिए जो व्यक्ति साधन करता है प्रकृति मंडल प्रकृति मंडल में रह करके संसार में रह करके जो व्यक्ति साधन करता है तो प्रशुद्ध स्वरूप उसका क्या होता है प्राप प्राप्त पर शुद्ध स्वरूप होता है प्राप्त और दे मतलब क्या है कि मन बुद्धि से युक्त वो क्या होता है दे इंद्रियों मन से युक्त होकर क्या होता है प्राप्त और प्रशुद्ध स्वरूप क्या होता है प्राप्त प्रकृति मंडल में यही है ना साधन करना तो परशुद स्कूप तो यहाँ प्राप्ता नहीं होगा नहीं। अच्छा अब वो बात तो वहाँ की आती है ना जो भगवत धाम गया ना तो परम ज्योतिपद रूप में थे तो वहाँ पर देखिए जो भगवत धाम जाएगा तो परम ज्योति उपसंपद की सकल बंधन से विनुर्मुक्त होकर वो परमात्मा का साक्षात्कार करेगा त्रिपाठी बुटी में त्रिपाठ तो ज्योति में परम ज्योति ज्योतिपद परमात्मा का साक्षात्कार करके आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर रहता है आविर्भूत गुणास्तक से युक्त तो आविर्भूत तो गुणास्टक से युक्त पर स्वरूप वहां अनुभव करता है स्वरूप परूप तो वहां अनुभव करने वाला कौन है पर स्वरूप ठीक है पर साधन काल में जब व्यक्ति साधना का आरम्भ करता है प्रकृति मंडल में तो उस समय तो परशुद्ध स्वरूप तो प्राप्त ही रहता है वो तो प्राप्त नहीं होता है नो तो प्राप्त नहीं होता है और वहाँ पर जो है भगवान का अनुभव करने वाला वहाँ पर शुद्ध वहाँ पर शुद्ध यहाँ तो नहीं है ना तो यहाँ ये करें तो बात दोनों, दोनों के ना करें ना। वहाँ पर शरीर इंद्रिया को छोड़ कर आत्मा की है अवैध कर दी फिर आके फिर शरीर को पकड़ के क्यूँ करेंगे ऑप्शन छे एक बार फिर सुना सुनिए जो व्यक्ति ज्ञान योग में फिवृत होता है किसके लिए <coughs> बताइए उत्तर दीजिए आत्म साक्षात्कार के लिए तो ज्ञान योग में जो साधक प्रवृत्त हुआ है उसके द्वारा प्राप्त क्या है पर तो है प्राप्त है प्राप्त है ठीक है तो वो अभी प्राप्त तो नहीं हुआ है क्या है वो प्राप्त है और तो यहाँ पर प्राप्ता कौन है प्राप्ता जो से प्राप्त ये बात पर आती है तो से युक्त क्या है प्राप्ता है और परशुद्ध क्या है प्राप्त है और परशुद्ध स्वरूप प्राप्ता होता है क्या यहाँ और प्राप्ति है ना परशु स्वरूप तो प्राप्ति है प्राप्ता नहीं है तो इस प्रकार भेद हुआ ना भेद हुआ ना से युक्त है ना तो प्राप्त भेद हुआ अब सोचिए लेकिन जब वो आत्मानुसंधान करता है कौन ज्ञान योग क्या करेगा मन प्राण बुद्धि से देक्षणत्मा का आत्मा ब्रह्मत्मा आत्मा तो कौन है रूप कौन है जो प्राप्तक है ना जो प्रा, जो मतलब प्राप्त है जो ज्ञान योग में फिवृत हुआ है प्राप्ता ज्ञान योगी है प्राप्ता ज्ञान योगी ही अनुसंधान करता है ऐसा अनुसंधान करता है ना तो ब्रमात्मा का आत्मा मतलब में हूँ मतलब प्रशुद आत्मा स्वरूप में हूँ परसुद आत्म स्वरूप तो बात तो सही है न अपने स्वरूप का अनुसंधान कर रहा है तो प्रस्तुत आत्म स्वरूप में हूँ ऐसा कौन अनुसंधान कर रहा है अनुसंधान कर रहा है तो अनुसंधान ठीक है कि अनुचित है ये okay. ठीक है ना तो जो वो कहता है कि प्रशुद्ध आत्मस्वरूप मैं हूँ मतलब प्रशुद्ध आत्म स्वरूप का अपने से अभेद मानता है कि नहीं मानता है नहीं। तो इस प्रकार प्राप्ता और उसका अभेद भी हो गया प्राप्ता का कि नहीं प्राप्ता का प्राप्त से अभेद, अभेद, भी।, अभेद भी हो गया तो प्राप्त सरल शब्दों में इतना ही समझिए की इतना ही समझिए कि जो अनुसंधान करता है की ये मही हूँ तो दे, दे, दे को लेकर मतलब ध्यान देना कि परशुद्ध स्वरूप मैं हूं तो मतलब प्रत्येक आत्मा का स्वरूप तो वही है ना संसार में रहते जिसकी अभी अनुभूति नहीं हो रही स्वरूप तो वही हूं तो इस प्रकार क्या है उसका अभेद भी होता है इस प्रकार उसका क्या होता है अभेद, अभेद भी होता है जैसे कोई मुक्त हो गया या आत्मा साक्षात्कार हो गया तो उसको अनुभव होगा कि नहीं होगा कि जो मैं पहले था वही मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ और फिर जो व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है तो क्या मान करके कि मैं अभी संसार के बंधन से मैं दुखी हूँ और इस संसार के बंधन से रहित होकर के, के संबंध से मैं दुखी हूँ और दे के संबंध को छोड़ करता तो है रुक जाओ व्यक्ति रहता है। तो एक ही रहता है ना तो इस प्रकार क्या है की प्राप्त का जो स्वरूप है वो तो प्राप्त से अभिन्न है प्राप्त का स्वरूप प्राप्ता से प्राप्त नहीं प्राप्ता का जो परिशु स्वरूप है प्राप्त प्राप्ता का जो प्राप्त पर स्वरूप है वो तो प्राप्ता से अभिन्न है लेकिन जो स्वरूप है वो प्राप्ता नहीं बनेगा ये कहने का मतलब है अब बोलो नहीं नहीं कि प्राप्ता का स्वरूप है मैं वही हूँ यही अनुसंधान होता है तो फिर क्या की अध्याप कई तरह ऐसी दोनों पूर्णमा दक्षिण पूर्ण पूर्णिमा पूर्णिमा जो, जो, जो से तो अनुसंधान काल का बताया जा रहा है ना की काल में उनका अभेद है